महाभारत पर्व द्रोणपर्व चतुसमोध्याय जयद्रथ का भय तथा दुर्योधन और द्रोणाचार्य का उसे आश्वासन देना स उवाच श्रुवा तुतम महाशब्द पांडूना जय गृधिना सारे प्रवेदी त्र समत्था जथ शोकसमूढ़ो दुखेना पिरीप्लु मज्यम इवागा विपुले शोक सागरे जगाम स्मृति सैंधव मीमृत बहु सामांदरदेवा सकाशे पर्यदयत संजय कहते हैं राजन सिंधुराज जयद्रथ ने जब विजय विजयाभिलाषी पांडवों का वह महान शब्द सुना और गुप्तचरों ने आकर जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार निवेदन किया तब वह सहसा उठकर खड़ा हो गया उसका हृदय शोक से व्याकुल हो गया वह दुःख से व्याप्त हो शोक के विशाल एवं अगास महासागर में डूबता हुआ सा बहुत सोच विचार कर राजाओं की सभा में गया और उन नरदेवों के समीप रोने बिलखने लगा अभिमु पितुर्भत सदृढ़ो वाक्यमब्रवीत यसौ पांडो किल क्षेत्रे जाता सक्रीन कामीना स निीषति किल यम यमक्षयम् तत्व या सगृह जीवितया जदयत अभिमन्यु के पिता से बहुत डर गया था इसलिए लज्जित होकर बोला राजाओं कामी इंद्र ने पांडु की पत्नी के गर्भ से जिसको जन्म दिया है वह दुर्बुद्धि अर्जुन केवल मुझको ही यमलोग भेजना चाहता है यह बात सुनने में आई है अतः आप लोगों का कल्याण हो अब मैं अपने प्राण बचाने की इच्छा से अपनी राजधानी को चला जाऊँगा अथवा अस्त्र अथवास्त्र प्रतिबलास्त्रात्म क्षत्रियन प्राथिता धीरा ते संदत्त मय अथवा क्षत्रिय वीरों आप लोग अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में अर्जुन के समान ही शक्तिशाली हैं उधर अर्जुन ने मेरे प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है इस अवस्था में आप मेरी रक्षा करें और मुझे अभय दान दें द्रोण दुर्योधन कृपा कर्म कर्ण मद्रेश बालिका दुस्साहसनादय शक्ता मंथकार किमंग पुनरेक फालगुन जिघांसता ना येजुर्भवतों समस्ता पते अचित द्रोणाचार्य दुर्योधन कृपाचार्य कर्ण मद्र राज शल्य बाल्हिक तथा दुशासन आदि वीर मुझे यमराज के संकट से भी बचाने में समर्थ हैं प्रिय प्रिय नरेशगण, फिर आ, जब अकेला अर्जुन ही मुझे मारने की इच्छा रखता है तो उनके हाथ से आप समस्त भू भूपतिगण मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं प्रहर्ष पांडवयाना शुवा मम मह सीदंती मम गात्राड़ी मुर्सौरीव पार्थिवाह राजाओं पांडवों का हर्ष नाच सुनकर मुझे महान भय हो रहा है मरणासन मनुष्य की भांति मेरे सारे अंग शिथिल होते जा रहे हैं वधो नूनम प्रतिज्ञा तो मम गांडी वधन मना तथा ही हृष्टा क्रोशंति शोक काले पांडवा निश्चय अर्जुने मेरे वध की प्रतिज्ञा कर ली है तभी शोक के समय भी पांडव योद्धा बड़े हर्ष के साथ गर्जना करते हैं तेवा न गंधर्वा नारो उन्तु कतराधिपा उस प्रतिज्ञा को देवता गंधर्व असुर नाग तथा तो राक्षस भी पलट नहीं सकते हैं फिर ये नरेश उसे भंग करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं तस्मा मनुजानी तद्रम वो सून शवा अदर्शनम गैस्याम द्रक्षति पांडवा अतः नर वीरों आपका कल्याण हो आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दें मैं अदृश्य हो जाऊंगा पांडव मुझे नहीं देख सकेंगे एवं विलपमानम तम भयाद व्याकुलतसम आत्मकार्य गरीय स्वाद राजा दुर्योधन ब्रवीत भय से व्याकुल चित्त होकर विलाप करते हुए जयद्रथ से राजा दुर्योधन ने अपने कार्य की गुरुता का विचार करके इस प्रकार कहा ना नाभेतव्यम नरव्याग्रको ताम पुरुषर्षभ मध्य क्षत्रिय वीरात प्राथय पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ तुम्हें भय नहीं करना चाहिए युद्धस्थल में इन वीरों के बीच में खड़े रहने पर कौन तुम्हें मारने की इच्छा कर सकता है अहम व्य कर्तन करण चित्रसेनो विभिन्ध भूरिश्रवा असल्यो मृषसे दुराश पुरोज कांबोज सुदक्षिण सत्यतो महाबाव विकर्णो दुर्मुखस् दुस्साहसन सुबास् कालिंग चाप्युदा विन्दिंद आवंत्यू द्रोण द्रोण द्रोणीश सौ बल चा चव नाजुन पदीशरा ससे हेतु मानसो जर मैसूर्यपुत्र कर्ण चित्रसेन विमसती भूरीश्रवाशल शल्य दुर्धर्सवीरभृष्कसन पुर भोज काम्बोजराज सुदक्षिण सत्यव्रत विकर्ण दुर्मुख दुशासन सुबाहु अस्त्रशस्त्रधारी कलिंगराज अवंती के दोनों राजकुमार विन्द और अनुविंद द्रोण अश्वस्थामा और शकुनी ये तथा और भी बहुत से नरेश जो विभिन्न देशों के अधिपति हैं अपनी सेना के साथ तुम्हारा तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए तुम चापी रथि स कथम पांडवे भ्यो भयम पश्यसी अमित तेजस्वी सिंधुराज तुम स्वयं भी तो रथियों में श्रेष्ठ सूरवीर हो फिर पांडु के पुत्रों से अपने लिए भय क्यों देख रहे हो अक्षो दसईका च मदीया स्तवरक्ष योष्य माँ भय मेरी ग्यारह अक्षौणीय सेनाएं तुम्हारी रक्षा के लिए उद्यत होकर युद्ध करेगी यद्यपि अब दुर्योधन के पास पूरी ग्यारह अक्षौणीय सेनाएं नहीं रह गई थी थपि 11 भागों में विभक्त उन सेनाओं में से जो लोग शेष बचे थे उन्हीं को लेकर यहां 11 अक्ष का उल्लेख किया गया है अतः सिंधुराज तुम भय मत मानो तुम्हारा भय निकल जाना चाहिए संजय एव आश्वासो राजे नव सैंधव दुर्योधन सहित तो ध्रोणम राजा रात्रमत संजय कहते राजन इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन के आश्वासन देने पर परद्रथ उसके साथ रात्रि के समय द्रोणाचार्य के पास गया उपसंग्रहण कर द्रोणा स विषापते उपोपवेश प्रणत पर्यप्रक्ष महाराज उस समय उसने द्रोणाचार्य के चरण छूकर कर विधिपूर्वक प्रणाम किया और पास बैठ बैठ कर प्रणत भाव से इस प्रकार पूछा निमिते दुर्पाति लघुत्म मम ब्रवीतु भगवान विशेषम्फाल्गुन च दूर तक ब्रांड चलाने लक्ष में लक्ष्य भेदने में हाथ की फुर्ती में तथा अचूक निशान मारने में मुझ में और अर्जुन में कितना अंतर है यह पूज्य गुरुदेव मुझे बतावे विद्या विशेष विशेष समीक्षा भी या तचार्य तत्व अर्जुन से आत्मन से प्रवक्ष मे आचार्य मैं अर्जुन की और अपनी विद्या विषयक विशेषता को ठीक ठीक जानना चाहता हूँ आप मुझे यथार्थ बात बताएं बताए द्रोढ़वाच समचार्य कम तवचवाजुन से योगा दुखों तत्वाच्च तस्मा को द्रोढ़ाचार्य कहात यद्यपि तुम्हारा और अर्जुन का आचार्यत्व मैंने समान रूप से ही किया है तथापि संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति एवं अभ्यास और क्लेश सहन की दृष्टि से अर्जुन तुमसे बढ़े चढ़े हैं न तू तेजितंत्रास कार्य पार्थात कथंशन अहम निरक्षिता तात भयास्वात्रशय संशयः नहि मद्बाहुप्त प्रभुवत्यमरा अभी व्यूह ये श्यात व्यूहम यम पार्थो न चरिष्यति वस तो भी तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार भी अर्जुन से डरना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उनके भय से तुम्हारी रक्षा करने वाला हूँ इसमें संशय नहीं है मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हो उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे अर्जुन पार नहीं कर सकेंगे तस्मा युद्धस्वमाभय स्वम त्वधर्म अनुपालय पितृपहतामहम आर्गम अनुया महारत इसलिए तुम ढरोमत पूर्वक युद्ध करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो महारथी वीर अपने बाप दादों के मार्ग पर चलो अध्यन्या सुष्टमत बहुर्यज्ञ नते मृत्युभयंकर तुमने वेदों का विधिपूर्वक अध्ययन करके भली भांति अग्निहोत्र किया है बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया है तुम्हें तो मृत्यु का भय करना ही नहीं चाहिए दुर्लभम मानुसैर्मे महाभाग्यम अवाप्य भुजवीर जितान्दिव्या प्राप्त जो मंदभागी मनुष्यों के लिए दुर्लभ है रणक्षेत्र में मृत्यु रूप उस परम सौभाग्य को पाकर तुम अपने बाहुबल से जीते हुए परम उत्तम दिव्य लोकों में पहुंच जाओगे पांडवाः कुर पांडवास्े च मनवा अहम चपुत्रेन अध्रुव चिंतता कौरव पांडो विष्णुवंशीय योद्धा अन्य मनुष्य तथा पुत्र सहित मैं ये सभी अस्थिर नाशवान हैं ऐसा चिंतन करो परेण वह सर्वे कालन बलिना हता गमिष्याम गमिष्वी कर्म विरन्विता बारी बारी से हम सभी लोग बलवान काल के हाथों मारे जाकर अपने अपने शुभा कर्मों के साथ परलोक में चले जाएंगे तपस्तवात्मान लोकान प्राप्त वे तपस्वी न क्षत्र धर्माश्रिता वीरा क्षत्रिया प्राप्त तपस्वी लोग तपस्या करके जिन लोगों को पाते हैं क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर क्षत्रिय उन्हें अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं एवं आश्वासित राजा भारद्वाज इन सैंधव अपुद्धा च मनु दथे द्रोणाचार्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा जयदत्थ अर्जुन का भय छोड़ दिया और युद्ध करने का विचार किया तथा तवा प्रहर्ष सैनिया तवाप्याम पते विताणाम ध्वनिष्ठोग्र सिंहनादरभसह महाराज तन्दंतर आपकी सेना में भी हर्ष ध्वनि होने लगे सिंहनाथ के साथ साथ रणवाद्यों के भयंकर ध्वनि गूंज उठी यही श्री महाभारते द्रोण परमड़ि प्रतिज्ञापरवणि जयद्रथाश्वासी चतुसप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में जयद्रथ को आश्वासन विषयक चौहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ